महाभारत कर्ण पर्व कर्णपर्विसप्तमोध्याण और अर्जुन की रणयात्रा मार्ग शुभशकुन तथा श्रीकृष्ण का अर्जुन को प्रोत्साहन देना संजय उवाच प्रसाद धर्मराजान प्रशिषेनात्मना पार्थ प्रोवाच गोविंदवधोद्यत संजय कहते हैं राजन इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करके अर्जुन सोतपुत्र कर्ण का वध करने के लिए उद्यत हो प्रसन्न चित्त होकर श्री कृष्ण से बोले कल्पताथो भूयताम चयोत्तमा आयुधानी चर्वाणी सज्जनता महारथी उपावृता दुर्गा शिक्षि रथोपकरण सज्जा उपायान तू तरान्विता प्रया शीघ्र गोविंद सुतपुत्र दिघांसया गोविंद अब मेरा रथ तैयार हो उसमें पुनः उत्तम घोड़े जोते जाए और मेरे उस विशाल रथ में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजाकर रख दिए जाए अश्वारोहियों द्वारा सिखलाए और फटलाए टहलाए गए घोड़े रथ संबंधी उपकरणों से सुसज्जित हो शीघ्र यहाँ आवे और आप सूट पुत्र के वध की इच्छा से जल्दी ही यहाँ से प्रस्थान कीजिए एव मुक्त महाराज फाल्गुन महात्मना उवाच दारुकम कृष्ण कुर सर्व यथा ब्रवी अर्जुनो भरत श्रेष्ठ श्रेष्ठ सर्वधनुष्म महाराज महात्मा अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्रीकृष्ण ने दारुक से कहा सारथे समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ भरतभूषण अर्जुन ने जैसा कहा है उसके अनुसार सारी तैयारी करो आज्ञप्तस्तथ कृष्ण दारूको राज सत्तम योजयामास सरथम व्याघ्रम शत्रुतापनम सज निवेदयामास पांडव से महात्मन निवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण के इस प्रकार आदेश देने पर दारुक ने व्याघ्र चरम से आच्छादित तथा शत्रुओं को तपाने वाले रथ को जोत कर तैयार कर दिया और महामना पांडुकुमार अर्जुन के पास आकर निवेदन किया कि आपका रथ सब सामग्रियों से सुसज्जित है युक्त तो तम रथम दृष्टवा दारूकेण महात्म आपृच्छर्मराजान ब्राह्मण स्वस्तिवाच्य च सो स्वस्तम आरुरोह रथोत्तम महामना दारुक के द्वारा जोत कर लाए हुए उस रथ को देखकर अर्जुन धर्मराज से आज्ञा ले ब्राह्मणों से स्वस्थ्यवाचन कराकर कल्याण के आश्रयभूत उस परम मंगल में उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए तस् राजा महाप्राज्यो धर्मराजो युधिष्ठि आशीषोयुक्त सतत प्राजा कर्णरथम प्रति उस समय महाबुद्धिमान धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को आशीर्वाद दिए तत्पश्चात उन्होंने कर्ण के रथ की ओर प्रस्थान किया। भारत कियाधनुर्धर अर्जुन को आते देख समस्त प्राणियों को यह विश्वास हो गया कि अब कर्ण महामनस्वी पुत्र अर्जुन के हाथ से अवश्य मारा जाएगा बभूवर्विमला सर्वा दिशो राज चाषास् सतपत्र क्रोन्ता चले प्रदक्षिणमकुत वै पांडुनंदन राजूर्ण दिशाएं सब ओर से निर्मल हो गई थी नीलकंठ सारस और पक्षी पांडुनंदन अर्जुन को दाहिने रखते हुए जाने लगे बहुब पक्षिणो राजन पुण्य मान शुभा शिवा त्वर योजुन पुरुष जाति वाले बहुत से शुभ कारक पक्षी अर्जुन को युद्ध के लिए उतावले करते हुए बड़े हर्ष में भरकर चहचहा रहे थे कंकाग्रध्रा बकाशेना वाय सां पते अग्रतस्त गि मांस हेतु प्रजानात कंक गृद्ध बाज और कौवें आदि भयानक पक्षी मांस के लिए उनके आगे आगे जा रहे थे निमित्तान इतधन्यान ई पांडव सेतंत्री विनाशमयमरी सैनिया से चंम प्रति इस प्रकार बहुत से शुभ शकुन पांडव अर्जुन को उनके शत्रुओं के विनाश तथा कर्ण के वध की, की, की सूचना दे रहे थे प्रयात सा महान श्वेतोत चिंता च विपुला जगे कथम चेतम भविष्य युद्ध के लिए प्रस्थान करने पर कुंती कुमार अर्जुन के शरीर में बड़े जोर से पसीना छूटने लगा तथा मन मन ही मन भारी चिंता होने लगी कि यह सब कैसे होगा तो तथा चिंता परिगतम रथ में बैठकर चलते समय गांडी धारी अर्जुन को चिंता मग्न देख भगवान श्रीकृष्ण ने उनसे इस कहा वास्राम साजता नेशा तदनन्याद्य श्री कृष्ण बोले गांधी उधारी अर्जुन तुमने अपने धनुष से जिन जिन वीरों पर विजय पाई है उन्हें जीतने वाला इस संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य नहीं है दृष्ट्वा तेगता मैंने देखा है इंद्र के समान पराक्रमी पर सूरवीर सम्रांगण में तुझ सौर्य संपन्न वीर के पास आकर परम गति को प्राप्त हो गए को ही द्रोणम चीष्म भगदत्त चमारीष बिन्दा आवन्त काज सुदक्षिण सुतायुष महबीयम अच्तायुषमे च्युदगम्य भवेक्षे मे योजा तमीव प्रभु प्रभो आर्जु तुम्हारे जैसा वीर न हो ऐसा कौन पुरुष द्रोणाचार्य भीष्म अवंति के राजकुमार विन्द और पराक्रमी सुतायु तथा का सामना करके सकुशल रह सकता था तव तो शस्त्रण दिव्याण लाघवे असमोह युद्धेश संतति वेद पात लक्ष्येश ोग तथा भाव देवां हन्यास चरा तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र है तुम में फूर्ति है बल है युद्ध के समय तुम्हें घबराहट नहीं होती तुम्हें अस्त्र शस्त्रों का विस्तृत ज्ञान है तथा तो लक्ष्य को वेधने तथा तो गिराने की कला ज्ञात है अर्जुन लक्ष्य को वेधते समय तुम्हारा चित्त एकाग्र रहता है गंधर्वों से संपूर्ण देवताओं तथा तो चराचर प्राणियों को तुम एक साथ मार सकते हो पृथिव्याम तूरण पार्थ न योद्धा तमान अनु केचिन क्षत्रिआ युद्ध दुर्मदा आदिसमं तम न पश्या शुणोमी कुंती कुमार इस भूमंडल पर दूसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान योद्धा नहीं है यहाँ से देवलोक तक धनुष धारण करने वाले जो कोई भी रण दुर्म छत्री है उनमें से किसी को भी मैं तुम्हारे समान न तो देखता हूँ और न सुनता ही हूँ ब्रह्मणा च प्रजा कांडी च महधन हो ये नुद्ध से पार्थ तस्म नास्ती सम ने संपूर्ण प्रजा की सृष्टि की है और उन्होंने ही उस विशाल धनुष पांडुनंदन की भी रचना की तो भी जो बात तुम्हारे लिए हित कर हो उसे बता देना मैं अव सिख समझता हूं महाबाहू संग्राम में शोभा पाने वाले कर्ण की अवहेलना न करना बलवान कर्ण ही बलवान्यों क्योंकि कर्ण बलवान अभिमानी अस्त्र विद्या का विद्वान महारथी युद्ध कुशल विचित्र रीति से युद्ध करने वाला तथा देश काल को समझने वाला है के बहुना संक्षेपा क्षुण पांडव तत्सम तिष्ट वर्ण ने परमं तो पांडुनंदन इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ संक्षेप से ही सुन लो मैं महारथी कर्ण को तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर मानता हूँ अतः महासमर में महान प्रयत्न करके तुम्हें उसका वध करना होगा तेज साज वेग समोहे अंतक प्रतिमा क्रोधे सिंह नो बली कर्ण तेज में अग्नि के सदृश वेग में वायु के समान क्रोध में यमराज के तुल्य सुदृढ़ शरीर में सिंह के सदृश तथा बलवान हैं अष्ट रत्निर्माह ब्यूढ़ोरस क सुदुर्जयः अभिमानी चसुरश्च प्रवीर प्रियदर्शन उसके शरीर की ऊंचाई आठ रत्नी अर्थात मुट्ठी बंधे हुए हाथ के माप को रत्नी कहते हैं उसके शरीर की ऊंचाई आठ रत्नी एक सौ अड़सठ अंगुल है उसकी भुजाएं बड़ी बड़ी और छाती चौड़ी है उसे जीतना अत्यंत कठिन है, वह संपन्न, प्रमुख वीर और प्रिय दर्शन सुंदर है सर्वजोध गुण युक्तो मित्राणाम अभियंकर सततम पांडव देश उसमें योद्धाओं के सभी गुण हैं वह अपने मित्रों को अभय देने वाला है तथा दुर्योधन के हित में तत्पर रहकर पांडवों से सदा द्वेष रखता है सर्वैरव्यो राधेयो देवीर पेश सब ऋते तामि मेंु तद्य जे सूतज मेरा तो ऐसा विचार है कि राधा पुत्र कर्ण तुम्हें छोड़कर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी अवध्य है अतः तुम आज सूत पुत्र का वध करो देवैरपी ही संयत बिह्रिमानस सोड़ित असख्य सरथो जेतुम सर्वरपीस समस्त देवता भी यदि रक्त मांस युक्त शरीर को धारण करके युद्ध की अभिलाषा लेकर विजय के लिए प्रयत्नशील हो रणभूमि में आ जाए तो उनके लिए रक्त सहित कर्ण को जीतना असंभव है दुरात्मान पाप वृत्तम नृसंथम दुष्ट प्रज्ञम पांडव एजय सुनिमस्वार्डवेज विरोधे हत्वा निश्चिता अत आज तुम आत्मदुरात्मा पापाचारी क्रूर पांडवों के प्रति सदा दुर्भावना रखने वाले और किसी स्वार्थ के बिना ही पांडव विरोध में तत्पर हुए कर्ण का वध करके सफल मनोरथ हो जाओ तम सूतपुत्र वृथिना वरिष्ठ निष्कालिक कालवशाद्य तम सुतपुत्री धर्मराज रथियों में श्रेष्ठ सूतपुत्र अपने को काल के वश में नहीं समझता है तुम उसे आज ही काल के अधीन कर दो रथियों में श्रेष्ठ सूतपुत्र कर्ण को मारकर धर्मराज्य धिष्ठिर को प्रसन्न करो जाना मिते पार्थवीर यथावत दुर्वाणीयरासुश सदा पांडपुत्रान् असौदर्पा सूतपुत्रो दुरात्मा पार्थ मैं तुम्हारे उस बल पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ जिसका निवारण करना देवताओं और असुरों के लिए भी कठिन है दुरात्मा सूद पुत्र कर्ण खमंड में आकर सदा पांडवों का अपमान करता है आत्मा नम मे वीरम जेन पाप सुयोधन तमूल जहि जो धनंजय जिसके साथ होने से पापी दुर्योधन अपने को वीर मानता है वह कर्ण ही सारे पापों की जड़ है अतः आज तुम मारो खडे धनुरास्यम सदृष्टम धनुरास्यम दीप्तम पुरुष सार्दूलम जयि कर्णम धनंजय अर्जुन कर्ण पुरुषों में सिंह के समान है तलवार ही उसकी जिहवा है धनुष ही उसका फैला हुआ मुख है बाण उसकी दाढ़े हैं वह अत्यंत वेगशाली और अभिमानी है तुम उसका वध करो अहम जही कर्णम रण सूर महातंगम इवके जैसे सिंह मतवाले हाथी को मार डालता है उसी प्रकार तुम भी अपने बल और पराक्रम थे रणभूमि में सूरवीर कर्ण को मार डाल इसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यशन विरियम ते धात राष्ट्र मध्य पार्थ संग्राम कर्णम वह कर्तनम जही पार्थ जिसके बल से दुर्योधन तुम्हारे बल पराक्रम के अवहिणा करता है उस वैकर्तन कर्ण को आज तुम युद्ध में मार डालो श्री महाभारते कर्ण पर्वण कृष्णार्जुन संवाद द्विसप्तती सप्तम इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद विषयक बहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ